अचरज में बानर भालो हुए जब देखी दशा भीषण की, जब देखी दशाब भीषण की, पुल उठे श्री राम चंद्र हुच की भर आए लक्ष्मण की गद गद थे हनुमत जामवंत कपिपति को कुछ ले जाई अपने हाथों पर उठा उसे लिपटे सहस सिर घुराई यथा योग्य भेटे सभी भालुकी समुदाय फिर आसन दे पास में बोले श्री रघुराय कहिए लंके सकुशल से है घर में भी सब प्रसन्नता है बतलाए मुझे मैं प्रस्तुत हूं क्या इच्छा है क्या आज्ञा है तुम ज्ञानवान सज्जन हो कर लंका में कैसे रहते हो किस भांत धर्म के रक्षा कर अत्याचारों को सहते हो कहता हूँ सखा भाव से मैं सब हाल कहो अपने मन का मेरा स्वभाव ही ऐसा है सच्चा साथी हूँ सज्जन का जो सच्चा है समदर है वह मुझे प्राण से प्यारा है वही मुझसे मिल सकता है जिसने अपनापन मारा है मधुर वचन सुन राम के हुआ पूर्ण आनंद भक्त विभूषण ने कहा सुनिए रघुकुल वह दास सदा बड़ भाग्य है जो प्रभुपद का अनुरामी है वह दास सदा बड़ भाग्य है जो प्रभुपद का अनुगामी है वह जन निष्क निर्भय है जिसका रघुकुल सा है मदमोह का मा क्रोध लोभ उस समय हृदय से हटते हैं जब रघु ले धनुष माण भक्तों के चित्त में बसते हैं माया में फंसा हुआ प्राणे तब तक पाता विश्राम नहे तब तक पाता विश्राम जब तक निष्काम शुद्ध मन से मुख से कहता श्री राम नहीं मुख से कहता श्री राम नहीं जो बात कान से सुनता था आज वह आँख से देखी है होती है वही प्रताप बुद्ध मर्यादा जहाँ धर्म की है निश्चय कुल में पैदा होकर अब तलक बहुत भरमाया हूँ रघुकुल रघुनायक मेरी बाह गो मैं शरण आपकी आया हूँ नर पुंग नर केसरी नर नायक नर आज भीषण भी दीन है प्रभु के हाथ निभा धन धाम छुटा परिवार छुटा इसके न मुझे चिंता है कुछ ध्यान बीच में और हुआ उसके भी अब न लालसा है अब तो जन यही चाहता है जन गणनायक के पास रहे इन चरणों में ही पड़ा रहू इन चरणों ही का दास रहे जब सुने विभीषण की यह आरत बाणे कह एव मस्त उठ बैठ शरण सारंग पारे समझे जब सचे प्रीत सुजन के देखे जब सुस्थिर दशा भक्त के मन के बोले यद्यपि तुम्हें न इच्छा धन की चाहिए फिर भी तो प्रेम मिलन की कर कर मंगवाया समुद्र का पानी कह मस्त उठ बैठे सारंग पाने बहुमूल्य मस्त समझी जो दस कंधर ने जितेत चढ़ाए शीश काट निश्चर ने वही लंका जो उसको दे शंकर ने कुछ विभीषण को क्षण में रघुवर ने होते ही टीका जब बोले से नानी कह एव मस्त उठ बैठे सारंग पाने रण के पहले ही यह यशु यौसर आयाम के भ्राता ने जीवन धन्य बनाया सूरमंडल ने भी पुष्पों को बरसाया ऋतियो महर्षियों ने आनंद मनाया अतिदीन विभिषण धन्य राम से दानी कह एवं मस्त उठ बैठे सारंग पानी जो प्रेम भाव से प्रभु को अपनाएगा वह निश्चय निस्संदेह उन्हें पाएगा शरणागत जगपति का जब हो जाएगा जग का वैभव पीछे पीछे आएगा यह लीला राधे श्याम जानते ज्ञानी कह एवं मस्तूर्थ बैठे सारंग पारी जब चुने विभीषण की यह आरत मानी कह एव मस्तुर्थ बैठे सारंग पारी कह एवं मस्तू उठ बैठे सारंग पाली अब आगे जैसा हुआ सुनिए वह धर ध्यान कपिपति से लंकेश से बोले कृपा निधान हे किस्क बतलाओ अब क्या करना है उस निश्चर पति दस कंधर से किस भांति लड़ाई लड़ना है इस संयोजन के सागर को किस तरह पार कर सकते हैं क्या किसी प्रकार किसी विधि से हम पुल तैयार कर सकते हैं प्रथम विभीषण ने कहा सुनिए करुणा करुणाघार सदा धर्म को जय रहे होगा बेड़ा पार बानर सेना जब अगणित है तो चिंता ही क्या पुल की है उद्योगी वीरों को जग में कठिनाई नहीं कहीं भी है संकोच यही है सागर यह अत्यंत पूज्य है रघुकुल का इसलिए विनीत भाव ही से मांगिए मार्ग इससे पुल का लखनलाल क्रोधित हुए सुनकर ऐसे ऐसी राय शीर्ष नवा बोले तुरंत वे छोटे रघुराए जो कार्य शीघ्र ही करना है हो गान विनय की बातों से जी नहीं निकलता भाई जी सीधी या खड़ी उंगलियों से चढ़ जाए धनुष पर बाण जबे तो उसका गर्व हरण होगा फिर सागर या महासागर आरत हो चरण चरण होगा शांत शांत हो अनुजरम बोले श्री रघुवीर ऐसा ही होगा मगर धरे रहो कुछ दीर इतना कह कर, कर सिंधु तट बैठे विनय निमित सुनिए अब पिछली कथा सावधान कर चेत नंका से चल रामाधन में जिस समय विभीषण आए थे जिस समय विभीषण आए थे पीछे से भेद जानने को रावण ने दूत पठाए थे पीछे से भेद जानने को रावण ने दूत पठाए थे वाल आकार में सुख सारण इस समय घूमते फिरते थे श्री राम भीषण भी मिलन देख सानंद झूमते फिरते थे व्यवहार यहाँ का देख देख यह दोनों भी जब भक्त हुए यह दोनों भी जब भक्त हुए घर के तन के सुध भूल गए उनमत हुए अनुरक्त हुए घर के तन के सुध भूल गए उनमत हुए अनुरक्त हुए हो गए प्रगट खुल गया कपट कपियों ने चट पहचान लिया झटके दे दे मही पर पटका जब जब गुप्त दूत अनुमान किया झटके दे मही पर पटका जब गुप्त दूत अनुमान किया नाक कान काटो अभी बोले कप राम लखन को दे उठे तभी दुहाई दीन श्री लखन लाल के कान पड़ा वह करुणा क्रंदन दूतों का वह करुणा क्रंदन दूतों का बुलवा करे अपने पास वही खुलवाया बंधन दूतों का बुलवा करे अपने पास वही खुलवाया बंधन दूतों का पहले तो समाचार पूछा फिर दोनों को स्वातंत्र दी फिर थोड़ा सा कुछ सोच समझ रावड़ के नाम पत्रिका दी रावण के नाम पत्रिका दी ले जाओ हमारी चिट्ठी दस कंधर को दिखला देना फिर कुछ संदेश जुबानी भी अभिमानी को समझा देना नास्तिकता चोरी कलह नशा और परनारी कहना यह वस्तुएं है वंश बिना सनहार आंखों के रहते अंधा है जो बीज हर का बोता है चोरी से हरकर कर प्रनारी अब रण में सन्मुख होता है इस उल्टी मत के कारण ही लंका के सत्यानाश है यह बारंबार जता देना जान के जान के प्यासी है चिट्ठी लेकर दूत वे चले शीघ्र अत्यंत रावण के दरबार में प्रस्तुत हुए तुरंत